हम्म समादरणीय सन्यासीगण उपस्थित मुनिगण आर्यभद्र पुरुषो पूजा मातृशक्ति आचार्य मान भाव प्रिय ब्रह्मचारी ईश्वर और उसका जगत कैसा है कैसे उसको सिद्ध करेंगे कहा से प्रमाण जुटाएंगे किस प्रमाणों से उसकी सत्ता को हम सिद्ध करेंगे तो इस तरह की बहुत सारी बातें स्वामी जी ने इस दूसरे व्याख्यान में प्रस्तुत की हैं अग्रे पठतु सर्वं पठतु खलु इदं ब्रह्म ये कम गंश हम पठतु अलग हाँ असम पठत ईश्वर सर्वसृष्टि छांदोग उपनिषद में सृष्टि की उत्पत्ति बहुत ही रोचक ढंग से वहाँ पर दिखाई जाती है कामया उसने कामना की और कामना किसके लिए की क्योंकि उसका अकेला मन नहीं लगा तो उसने विचार किया बहु प्रजा बहु प्रजा स्विति ऐसे कुछ है कि मैं बहुत प्रजा वाला हो जाऊ बहुत प्रजा हो मेरी तो फिर उसने सोचा कि प्रजाएं तो उत्पन्न होंगी लेकिन बिना तप के तो कुछ होगा नहीं तो सात तपो अतप्य तब किया और तप करने के बाद उसने एक बड़े संसार की रचना अपनी प्रजाओं के लिए कर दी फिर खाने पीने की व्यवस्था भी करनी थी एक अलग प्रसंग है दूसरी जगह है कि कि सब मिलकर के उनके पास पहुंचे कि हम कहां जाएं, भूख और प्यास वो एक अलग प्रसंग है यहां पर केवल सृष्टि रचना की उत्पत्ति के बारे में बताया जा रहा है तो उसने तप किया तप करने के बाद उसने फिर एक बड़े संसार का स्वरूप जीवात्माओं के सामने खड़ा कर दिया खड़ा कर दिया तो उस प्रसंग से जुड़ी हुई ये शुरुति है शुरुती का मतलब कई बार लोग समझ लेते हैं कि सुर्ती का अर्थ केवल वेद है सुती का अर्थ केवल वेद नहीं है सुती का अर्थ शब्दकोश में आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे अर्थ हैं। कथन भी हो सकता है विचार हो सकता है और एक अर्थ वेद भी है श्रुति स्मृति सदाचारा तो वहा शुरुति का अर्थ वेद है लेकिन यहाँ श्रुति का मतलब है कि एक कथन एक विचार और हमारे पौराणिक भाई तो जैसे कि अपने प्रधान जी एक बार कह रहे थे कि वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक सब वेद है तो उनकी दृष्टि में यह उपनिषद भी वेद ही है लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए मूल वेद जो संहिता है उन्हीं का नाम वेद है उन्हीं का नाम श्रुति है और बाकी तो जो आर्ष ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में उनकी मंत्रों की व्याख्याएं पाठकों के लिए की हुई है तो यहाँ पर स्वामी जी एक सूत्र एक नियम या एक वाक्य उद्धृत करते हैं ईश्वर सर्वसृष्टि प्रा विशप वैसे ये कुछ कल्पना युक्त वाक्य है वास्तव में वाक्य है यहाँ पर तत्सृष्टवा तदेव आनु ये है तो तो कहते हैं तत्सृष्टवा उसको रचकर उसको बनाकर उसका निर्माण करके तो तत् तत् किम, तत्किन जगत संसार तो उस संसार का निर्माण करके तदेव अनु वो उस संसार के अंदर और जीवात्माओं के अंदर प्रवेश कर गया प्राविशत प्रवेश कर गया तो कौन प्रवेश कर गया ईश्वर कहते सर्वश्रेष्ठिम प्राविशत और ईश्वर ने केवल एक जगह में ही प्रवेश नहीं किया है सब जगह उसकी जो प्रविष्टि है सब जगह उसकी प्रविष्टि हो गई तो अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि क्या पहले जगत जब नहीं बना था तो वो ईश्वर प्रविष्ट नहीं था नहीं था तो कहा था वो बाहर कहा था जीवात्माओं के लिए जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी और जीवात्मा भी प्रलय की अवस्था में थे तो उस समय उस समय क्या ईश्वर नहीं था क्या उन जीवात्माओं के अंदर वो नहीं घुसा था अगर कहे नहीं था तो उसकी सर्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो इस प्रश्न चिन्ह को उत्तर के रूप में बदलने के लिए यहां पर यह मान के चलना चाहिए कि जब उसने जगत की रचना कर दी जगत की रचना करने के बाद तदेव अनुप्रविशत वही यानी वो ब्रह्म ही अनुप्रविशत अनुप्रविशत अनु का जो अर्थ है वो यहां पर थोड़ा सा विचार करने लायक है और ये जो संदर्भ है स्वामी जी ने सत्याग प्रकाश में भी उठाया है कि वो जो ईश्वर था संसार का निर्माण करके वो जीव के अंदर प्रविष्ट हो गया जगत के अंदर प्रविष्ट हो गया तो इसकी व्याख्या दूसरी कैसे करोगे वहां प्रश्नकर्ता ने ये प्रश्न पूछा है सिद्धांतवादी से तो वहां सिद्धांती कहता है कि जो तुम पद और पदार्थ का थोड़ा सा भी अगर स्वरूप समझते तो ऐसी बात हमारे हमसे नहीं कहते तो स्वामी जी ने वहां पर उसको उत्तर दिया है कि यहाँ पर प्रवेश और अनुप्रवेश दो यहां पर अवस्थाएं हैं एक तो जैसे मैं इस घर में प्रवेश हो जाऊं तो ये मेरा सीधा प्रवेश है प्रवेश प्र, में नहीं था मैं बाहर था लेकिन प्रवेश होने से पहले और प्रवेश होने के बाद भी मैं अंदर और बाहर सब जगह था तो वहां थोड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है कि जब तुम बाहर भी थे अंदर भी थे तो प्रवेश और ना प्रवेश का मतलब क्या है तो स्वामी जी ने वहां पर खोला है कि वो ईश्वर जब ही संसार को उसने रच दिया और उसके बाद वो उन जीवात्माओं के अंदर प्रविष्ट जैसा हो गया आनु, आनु मतलब प्रवेश जैसा हो गया मतलब उसके जीवात्माओं के अंदर ईश्वर यद्यपि पहले भी था लेकिन अपनी उपस्थिति देने के लिए और अपना ज्ञान कराने के लिए वो अनुप्रविष्ट जैसा हो गया क्योंकि मूर्चित अवस्था में जीवात्मा किसी भी प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करने में सक्षम नहीं थे क्योंकि ज्ञान के जो साधन है वही नहीं थे जब ज्ञान के साधन ही नहीं होंगे तो अल्पज जीवात्मा किस तरह से एक दूसरे से कोई ज्ञान की बात सीख सकता है तो यहां पर यही समझना चाहिए कि तत्वा तदेव अनु प्राविशत और आगे स्वामी जी कहते हैं ऐसे अर्थ की श्रुति है तब उसका अर्थ किस प्रकार करना चाहिए अथवा सर्वम खलुदम ब्रह्म अब सामान्य रूप से इस वाक्य का अर्थ होता सर्वम खलुदम ब्रह्म ब्रह्म में कौन सा लेंगे है रूपेश जी ये बताएंगे गोलू गोलू इसका क्या नाम है हाँ आशीष जी ब्रह्म में कौन सा लिंग है स्त्रीलिंग बता ये स्त्रीलिंग है वेद प्रिय जी नपुंसक हाँ तो यहां पर जो ब्रह्म शब्द आया है वो नपुंसक लिंग में ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणी इस तरह से यहां पर चला तो कहते हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म ब्रह्म नपुंसक लिंग है इसका संकेत कैसे निकलता है यहां पे इदम से निकलता है तो इदम ब्रह्म इदम जलम इदम नगरम तो ये विशेष विशेषण भाव यहां पर दिया हुआ है तो कहते हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म सर्वम खलु निश्चित रूप से ये जो हम आंखों से इंद्रियों से जिसका दर्शन करते हैं जिसको हम समझते हैं जिसका हम उपभोग करते हैं जिसको प्राप्त करके हम मोक्ष की साधना का अभ्यास करते हैं तो कहते हैं कि ये सम्पूर्ण जगत ये अखिल जगत ये ब्रह्म ही है एक तो उसकी ये व्याख्या चलती है तो इस व्याख्या में थोड़ा सा परिवर्तन अपने को करना चाहिए कि ये सब कुछ ब्रह्म नहीं है ये सब कुछ ब्रह्म में ही है ऐसा अगर हम कर देते हैं तो व्याख्या में कोई दोष नहीं आता क्योंकि सब कुछ ब्रह्म नहीं हो सकता सब कुछ ब्रह्म में तो हो सकता है जैसे सब कुछ आकाश में तो हो सकता है पर सब कुछ आकाश नहीं हो सकता तो सब कुछ ब्रह्म में है ऐसी व्याख्या करने से आपत्ति जो है वो हट जाती है आगे स्वामी जी क्या कहते हैं कहते हैं इस वाक्य का अर्थ कैसे करें आधुनिक वेदांति ईदम विश्वम तो आधुनिक वेदांती जो है वो ईदम ब्रह्म के स्थान पर वो विश्वम जो पद है उसको रख देते हैं विश्वम ऐसा मानकर उस शब्द का अनव सर्व इसकी ओर करते हैं यानी सर्वम खलु खलुदम विश्वम ऐसा ऐसा वो इस वाक्य का जो स्वरूप है वो बदल देते हैं सर्वम खलु खलुदम विश्वम अर्थात ये सारा जो विश्व है ये सारा जो संसार है वो सब ब्रह्म ही है ब्रह्म को यहाँ से हटा देते सर्वम खलुदम इदम विश्व अर्थात जो संपूर्ण जगत जो हम देख रहे हैं ये सब का सब ब्रह्म ही है ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ नहीं है तो स्वामी जी कहते हैं कि परंतु साहसरीय अर्थात ग्रंथ के पिछले अभिप्राय की ओर दृष्टि देने से इदम् शब्द का अन्वय ब्रह्म शब्द की ओर करना पड़ता है स्वामी जी कहते हैं कि जैसा की पीछे जो कहा जा चुका है तत्व प्राविशत अनुप्राविशत आनु ऐसा था ना और पीछे के जो वाक्य थे तो उन सब की अनुवृत्ति को देख करके उन सब का यहां पर एक वाक्यता को लगाते हुए यही कहना पड़ता है कि जो अन्वय उन्होंने किया है वो अन्वय पीछे के वाक्य से उसकी संगति नहीं लग रही है पीछे के बाक से उसका कोई संबंध नहीं बैठ रहा है तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि जब हम पिछले अभिप्राय को की ओर ध्यान देते हैं तो इदम शब्द का अन्वय ब्रह्म शब्द की ओर करना पड़ता है इदम ब्रह्म सर्वम खलु इदम ब्रह्मा अर्थात ये जो हम साधनों से अत और इंद्रिय जगत को देखते हैं इन साधनों का देने वाला और इन साधनों से दिखाने वाला वह एक ही ब्रह्म है ऐसी अगर हम व्याख्या करें तो कह रहे हैं कि तो फिर कोई आपत्ति खड़ी नहीं होती है और आगे कह रहे हैं जैसे उदाहरण देते हैं जैसे इदम सर्वम घृतम इदम सर्वम घृतम अर्थात ये बिल्कुल घी है तेल मिश्रित नहीं ईदम सर्वम घृतम यह सब घी है अर्थात घी तो ऐसा भी होता है कि जैसे आजकल घी बनाते हैं घासलेट वाला वनस्पति वनस्पति घास तो मिट्टी का तेल होता है सर तो वनस्पति जो है घी उसमें क्या करते हैं वो कई तरह के रसायन मिला देते हैं और कई तरह के रसायनों को मिला करके उसे घी का आकार देते हैं कि वो घी है वास्तव में उसमें और भी कई चिकनी चीजें मिली होती हैं और कई लोग यहां तक संदेह करते हैं कि शायद उसमें चर्बी भी अगर मिली हो तो कोई अतिशयोग नहीं है किसी की भी चर्बी हो हो सकती है अब किसके घी में हो सकती है किसके घी में नहीं हो सकती ये तो थोड़ा सा प्रश्न जटिल है पर ऐसा लगता है कि जो आ, मतलब कोई जिनके मन में कोई पाप पुण्य या धर्म अधर्म की कोई आ, बात ही नहीं होती वो शायद ज्यादा इसका प्रयोग कर सकते होंगे या इसका प्रयोग करते होंगे ऐसी ऐसी मतलब मन में विचारधारा उत्पन्न होती है तो कहते हैं कि ये जो है सर्वम इदम घृतम ये जो है ये बिल्कुल घी है असाध इसमें तेल मिला नहीं है अगर तेल मिला हुआ तो उसको कहेंगे तेल इदम सर्वम तेल मिश्रितम घृतम ऐसे कह सकते थे तो ऐसा सर्व शब्द का अर्थ है तो ऐसे ही ऊपर जो सर्व शब्द आया है इदम इदम खलु इदम सर्वम ब्रह्म आगे कहते हैं कि ऐसा अर्थ करने से ऊपर के हमारे कहे अनुसार श्रुति का अर्थ होने से कोई कठिनाई नहीं रहती तो ऐसा जब हम अर्थ करते हैं तो अर्थ करने में ना तो कोई समस्या होती है ना किसी को उलझन होती सीधा सीधा अर्थ हमारे व्यवहार से भी ऐसा निकलता है कि मैं अकेला नहीं हूँ मेरे साथ दूसरे भी बहुत हैं और जिसको मैं चाहता हूँ जिसको मैं भोगता हूँ जिसका प्रयोग करता हूँ वो दो से कोई तीसरा है तो इससे भी पता लगता है कि हम हम बही नहीं है जो हमें समझा जा रहा है हम ब्रह्म नहीं है जो हमें समझा जा रहा है किन्तु हमारा उपास देव अलग है उपासक अलग है और जिन साधनों से हम उसका ध्यान चिंतन मनन उपासना करते हैं उसका अनुष्ठान करते हैं वो उन दोनों से पृथक है तो इससे ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से निकलती है अग्रह किंचित भव्य नाना वस्तु ब्राह्मणी बढ़ाते हुए कहते हैं नाना वस्तु ब्रह्मणी ब्रह्म के अंदर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सत्ता देखी जाती है वस्तुओं की सत्ता को प्रकट करने के लिए ब्रह्म की आवश्यकता पड़ी पदार्थों की सत्ता स्वयं प्रकट नहीं होती उसकी सत्ता को अस्तित्व में लाने के लिए किसी चेतनवान ज्ञानी ब्रह्म की आवश्यकता पड़ती है और चूंकि वह जगत बनाता है तो वही ब्रह्म जो है फिर नाम रूप की व्याख्या भी करता है वही इस जगत को नाम और रूप देता है इसका क्या नाम होगा उसका क्या नाम होगा उसका कैसा रूप होगा उसका कैसा आकार होगा तो सर्वे साम तु नामानि आनी कर्माणी चाह पृथक पृथक दिव्या आदव पृथक सं, सं तो सृष्टि के प्रारम्भ में जब ये जगत तैयार हो गया तो व्यवहार के लिए संजाकरण किया इस जगत का नामकरण किया तो कहते हैं कि ये जो नाना वस्तु ब्राह्मणी ब्रह्म में जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं अथवा इससे भी पता लगता है कि ब्रह्म में विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं तो पदार्थों का अस्तित्व अलग है और ब्रह्म की जो सत्ता है वो पदार्थ से अलग है इससे पता लगता है क्योंकि पदार्थ ही ब्रह्म नहीं है कोई भौतिक पदार्थ ब्रह्म नहीं है आगे कहते हैं कि अथवा बृहदारण उपनिषद में या आत्मनि आत्मनिष्ठन आत्मनो अंतरो यमा आत्मा ना वेद अथवा यश आत्मा शरीर तो ये पंक्ति जो है इसकी है छाद उपनिषद में ही है ये कहते हैं कि जो हाँ इसमें तो बृहदार्नक उपनिषद लिख रखा है हाँ। कहते हैं उपनिषद में आता है या आत्मनि तिष्ठन जो जो परमात्मा या जो ब्रह्म आत्मनि तिष्ठन अपने आत्मा के अंदर ठहरा हुआ या अपने स्वरूप में ठहरा हुआ आत्मनो अंतरो जो आत्मा के जो अंदर है जो आत्मनि जो परमात्मा आत्मा के अंदर ठहरा हुआ या यूं कहे कि अपने स्वरूप में ठहरा हुआ और आत्मनो जो इस जीवात्मा के अंदर नियमन करने वाला है जीवात्मा के अंदर व्यवस्था करने वाला है अंतर्यामी है, जानने वाला है नियंत्रण करने वाला है अयम आत्मा नावेद तो इसको ये जीवात्मा तो नहीं जानता है किंतु परमात्मा जानता है कि मैं इसके अंदर स्थित हूं क्योंकि पर आत्मा इसलिए नहीं जान पाता है कि उसका ज्ञान बहुत थोड़ा है इसलिए प्रारंभिक अवस्था में वो जी, वो जीवात्मा उस परमात्मा को नहीं जान पाता और हम में से इतने बैठे हम ही कहा जानते हैं हम तो केवल शब्द शब्द के शब्द रूपी नदी के ऊपर ही तैरते रहते हैं अंदर कहा जाते हैं शब्द रूपी नदी है ना मारते रहते है ऐसे करके कोई टांग ऊपर करके तैर रहा है कोई सिर नीचे करके तैर रहा है, है? तो तैरना तो एक अलग अवस्था है लेकिन तैरने के साथ साथ उसके अंदर भी जाना वो वो उसकी गहराई है तो कहते हैं कि आत्मा जो है वो अपनी उपस्थिति के साथ साथ परमात्मा की उपस्थिति को प्राय करके नहीं जानता है लेकिन शब्द प्रमाण से तो हम जानते ही हैं और शब्द प्रमाण से जब हम जान लेते हैं तो धीरे धीरे अगर हम योग का अभ्यास करें तो हम उसको अनुभव कर सकते हैं उसका अनुभव करना क्या है उसका एक गुण आप ले लीजिए कि वह आनंद में है अब हम आप देख ले कितने आनंद में रहते हैं अन आनंद में हम बहुत रहते हैं आनंद में कम रहते हैं है? तो आगे कहते हैं कि अथवा यश आत्मा शरीरम अथवा जिस जीवात्मा जिस परमात्मा का जीवात्मा शरीर है जिस परमात्मा का जीवात्मा शरीर है जैसे ये शरीर है पंच पंच भौतिक और इस शरीर में एक जीवात्मा रहता है तो मतलब मुख संचालक जो है वैसे तो बहुत सारे रहते हैं हम गिन भी नहीं सकते मुख संचालक जो एक जीवात्मा है वो इसके अंदर रहता है और वही जीवात्मा इस पूरे शरीर को संभालता है तो जैसे इस जीवात्मा का ये शरीर आत्मा क्योंकि आत्मा का एक अर्थ शरीर भी होता है अयंत इद्म आत्मा अयंत इदम ये जो ये जो समिदा है अयंत ये तेरे लिए जो मैं समिदा दे रहा हूं जो प्रदीप्त जो समुदा है आत्मा ईंधन वो इस अग्नि का ईंधन है अग्नि का शरीर है समिदा तो वहां पर अग्नि का शरीर के लिए वहां पर आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है अयंत इद्म आत्मा यद्यपि विद्वान लोग अलग अलग ढंग से अर्थ करते हैं लेकिन आत्मा का एक अर्थ शरीर भी होता है तो कहते हैं कि जिस परमात्मा का जीवात्मा शरीर है अर्थात वो जीवात्मा के अंदर व्याप्त है किंतु फिर भी अंदर व्याप्त होते हुए हो भी वो जीवात्मा उसको नहीं जानता है उससे लाभ नहीं लेता है उस, उससे वो कोई व्यवहार व्यवहार नहीं करता है तो कहते हैं कि फिर क्या होता है तो परिणाम ये होता है कि वो ईश्वर से विमुख होकर के चलने लग जाता है और ऐसे चलने लग जाता है जैसे सूर्य पूर्व में है और वो पश्चिम की ओर मुख करके सूर्य की ओर चलने लग जाए तो पहुंचेगा तो सूर्य की ओर पर मुख तो उसका पश्चिम की ओर ही है प्रकाश पीठ पे पड़ेगा मुख पे तो नहीं पड़ेगा तो इसी तरह से यहां पर कहा है कि जब जीवात्मा के अंदर वो है लेकिन फिर भी जीवात्मा उससे विमुख है इसी कारण से जीवात्मा जो है वो अविद्याग्रस्त होता रहता है आगे कहते हैं इस वाक्य के अर्थ के विषय में आपत्ति आएगी इसका विचार करना चाहिए एक ही शरीर के स्थान में व्यापक और व्याप इन दोनों धर्मों की योजना करते नहीं बनती यह तो इसको कल ले लेंगे थोड़ा इसको अभी